और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले महेश्वर शिव ने अपनी पहले की की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। देवी सती का मन से त्याग करके अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवानी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी � तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु कोई दूसरा नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कान की फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा नाथ, मेरे परमेश्वर आप कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं? बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका आहित चाहने वाले श्री प्रभु ने पहल भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उन्हें नहीं बताया मुने उस समय सती ने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके मन में प्रेतम ने उन्हें त्याग दिया श्री शंभू ने मेरा त्याग कर दिया है इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबारसिसकने लगी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 सती मन में अत्यंत विषाद अपने उस धाम में रहने लगी मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ व्यतीत हो गया पश्चात उत्तम लीला करने वाले श्री महादेव जी ने ध्यान तोड़ा यह जानकर जगदंबा सती वहां आई और उन्हें व्यथित हृदय से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया उदारचेता श्री शंभू ने उन्हें सामने बैठाने के लिए आज्ञा दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही उन्होंने वैसी ही लीला कर वे सुख सुखपूर्वक सुखी हो गए, फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुने, मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? भगवान शिव और द वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भाति भाद्य की लीलाएं करते हैं देवी सती और भगवान शिव वाणी और अर्थ की भाति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं उन दोनों में वियोग होना असंभव है उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है अध्याय 25 प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में राजा दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का श्री नंदी को शांत करना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सन्नकादी सिद्धगण देवरिशी प्रजापति देवता श्री ब्रह्मा का शाक्षाकार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातीज्ज्विनिग्मो और आग्मों से युक्त हो सह वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्� नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे मुनि उसी अवसर पर देवी सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टि कर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान पर बैठ गए भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे इसी बीच में प्रजापतियों के भीपति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे, थे आकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए वे मुझे प्रणाम करके मेरी आगे वहां बैठे दक्ष उन सबके द्वारा सम्मान निये थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व तत्वज्ञान से सुन्न्य थे। उस समय समस्त देवरिशों ने नतमस्तक हो, स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी राजा दक्ष का आदर सत्कार किया। परन्तु जो नाना प्र उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया वे अपने आसन पर ही बैठे रहे खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को मन ही मन बड़ा क्रोध आया और वे बहुत अप्रसन्न हुए उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया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 शमशान में निवास करने वाला यह निरलज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित मतवाला हो बना फिरता है और ना शास्त्र विधि की अवहेलना करके निति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुश्रन करन तथा ब्राह्मण को देखकर उदंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त होने वाला लगता है। प्रतीकर्म में ही दक्ष है। अतः है मैं इसे शाप देने को उद्दत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों में प्रथक और कुरुप हैं। इसे यज्ञ बहिष्कृत कर दिया जाए। यह समसान भ� यह है यज्ञ में भाग ना पाए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे दक्ष की यह बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तेज पवित्र हो जाते हैं उनी महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया दुर्बुद्धि दक्ष तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्र देव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष ब्राह्मण धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की जो इसका पालन करते और अंत में जिनके द्वारा इसका संघार होगा उन्हीं इन महेश्वर को तूने शाप कैसे दे दिया नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो उठे और उन्हें शाप देते हुए बोले अरे रुद्रगणों तुम सब लोग वेद से भिस्� पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करने वाले मदपान में आसक्त रहो जब राजा दक्ष ने भगवान शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया तब उस समय शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गई शिलाद प वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट राजा दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे श्री नंदीश्वर बोले अरे शतबु भी दक्ष तूने भगवान शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं किया हता है तूने शिव के पार्षदों को विर्ध ही शाप दे दिया है अहंकारी दक्ष जिनके चित में दुष्टता भरी है उस भगु आद ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है अतः यहां जो भगवान रुद्र से तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान हैं उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ तुझ जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फसकर वेद के तत्वज्ञान से शून्य हो जाएं वे ब्रा� स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कह रहे हैं